पूर्णमद पूर्णा पूर्णम दजते पूर्ण से पूर्णमादय पूर्णमेवशिष्य ओ सा श्रीमद्भगवीता द्वादश्याय तृतीय श्लोक के तक उद्भाष्यक तो तो हो गया था जिसमें यह अर्जुन का प्रश्न था प्रथम श्लोक में एवं सतते उगता ये भक्ता स्तम परिपाश थे ये चात अर्जुन ने प्रश्न किया सही नहीं है प्रश्न उसका अर्जुन का प्रश्न है जो एगाश श्लोक के एकादश अध्याय के अंतिम श्लोकों को कहा था मतकर्मकृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्भर सर्वभूतेशो ऐसा मामृति पांडव कहा द्वितीय अध्याय से लेकर के सारा सारा से ही आया है माने जिज्ञासु अवस्था और ज्ञानावस्था जीवन मुक्ति अवस्था ये दो को लेकर दोनों साधकों के विचारें चल रहा है एक तो जिज्ञासु अवस्था में उनके लिए मत कर्म कर्मकृता आदि है कर्म करना कहा या तो मिचा जिज्ञासा उस तत्व तो को जानना चाहते हैं साधनावस्था में है और एक जीवन मुक्ति अवस्था में है आत्मज्ञान हो चुका है कैवल्य मुक्ति में विदेरी है उन लोगों के लेकर के विचार होना है जीवन अनुभव अवस्था वाले और जिज्ञासु अवस्था वाले जिज्ञासु अवस्था जब हैं वो उनके लिए कर्म कर्म कहा और जीवन मुक्ति वालों के लिए ज्ञान में रहने कहा यही तो होता है ना यही है तो अर्जुन के ठीक प्रश्न नहीं हो पाया भगवान समझदार हैं दोनों को अलग अलग करके उत्तर देते हैं भगवान ने कहा था जो जिज्ञासु अवस्थाओं में जितने लोग हैं साधकम्य साधना में, में तारतम्य भाव है इसलिए मैया विश्व मनो ये माम नित्य उक्ता उपासते श्रद्धा या परोपेता में उक्त तो तमा बता कहा तो जिज्ञासु अवस्था में जितने साधन में तारतम्य भाव है तो मेरे में अर्पित प्रवेश कराकर मन को मदाकार वृति मन में चले ऐसा कर माम जो लोग नित्य युक्त निरंतर उपासना करते हैं सर्वदा मान उपासना भजन करते हैं जो लोग और श्रद्धा या पर उपेता परम श्रद्धा से युक्त होकर के कर रहे भजन ते में युक्तमा वो युक्ततम है, है तो युक्ततम युक्ततर युक्त तीन प्रकार के प्रयोग होता है वो के आधार पर में भाव के कारण है यह जिज्ञासु अवस्थाओं को लिए कहा है भगवान आगे कहते हैं जो जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंचे हुए हैं साधना पूरी हो गई उनकी अभी केवल देहपात होना बाकी है जीवन मुक्ति अवस्था में है जिसको चाक घट निकाला जाता निकाल दिया जाता है बोलते उस अवस्था में पड़े हैं दंड चलाया था चक्र चलाने के लिए चक्र चलाया बेग निकाला उसमें बेग बनाया घूमने का बेग किसके लिए घट बनाने के लिए घट बन गया घट से उस चक्र से उस घर को निकाल दिया कुमार ने किंतु तो चक्र अभी घूमता रहेगा अभी जब तक उसमें वेग है तब तक नाश नहीं होगा इसी प्रकार ज्ञान होने पर भी शरीर में जो प्रारब्ध वेग जब तक है शरीर रहेगा जीवन मुक्ति में होते उस काल में वेग की जो वेग है वो तो पूरा करेगा यानी कि ज्ञान होते ही कोई शरीरपात होता नहीं है और कोई बोले कि हम ऐसा ज्ञान देंगे ज्ञान होते तुम्हारा शरीर पात होगा कोई बोले तो वो ज्ञान को चाहेगा भी ना कोई स्थिति ऐसी होगी और गुरु भी नहीं मिलेगा ज्ञान होते गुरु चल कहां से कहाँ से किसको उपदेश करेंगे वो तो शरीर कुछ काल तक रहेगा का, प्रारंभ का दिन है तो वो जो जीवन मुक्ति अवस्था में उनके लिए तृतीय स्वरूप में कहा एक तोक्षर मनिर्देशम अव्यक्तम परिपाषत है सर्वत्रकम अचिंतम च कूटस्तम अचलम ध्रुवम आगे और अगले श्लोक पर भी इसके संबंध है समयंद्र ग्रामम सर्वत्र समुद्धय ते प्राप्रम इतर तो अगले श्लोक में कहेंगे बात ये तू अक्षर तू माने पूर्व के प्रसंग से बदल गए भगवान का तू माने किंतु ये अक्षरम नक्षर ऐसा अक्षर तत्व तो अविनाशी तत्व तो। अनिर्वेशम बाणी का विषय नहीं जो माने वाणी माने यहां पूरे इंद्रियों का विषय नहीं है माना बाप और मन का जब करते हैं तो सभी इंद्रियों में निषेध हो जाता है अव्यक्तम किसी भी प्रमाण का विषय न हो उसको अव्यक्त रहा जाता है प्रत्यक्ष आदि छह प्रमाण शास्त्र में कहे जाते हैं किसी का भी विषय न हो ऐसा है अक्षर तत्व वो तो प्रमाण को भी उसे सिद्ध किया जाता है वो तो प्रमाण कैसे उसको सिद्ध करेगा परिपास भजन करते हैं ऐसे तत्व को जो भजन करते बने आत्मभाव में बैठे हैं भजन करते हैं तो होता है कैसा हो अक्षर कहते सर्वत्र सर्वत्रगम व्यापक है वो परिचन्न नहीं है वो सर्वत्र सर्वत्र गर्वत्रगम यही होता है सर्वत्र फैला हुआ है अचिंतम मन का विषय भी नहीं हो अंधर्देश करके इंद्रियों का विषय का निषेध किया अचिंत्य करके मन का विषय का निषेध कर दिया में स्थित है अविद्या में स्थित है किस रूप से अध्यक्ष रूप से अध्यक्ष रूप से उसने थी तय कहा अचलम अच्छा अचल अच्छा मारे परिचय नहीं है व्यापक है कहना चाहते हैं और ध्रुवमन नित्य है वो शाश्वत है ऐसे तत्व है इनको पासना जो करते मामे प्राप्त मंद ते कहा हुआ आगे कहेंगे ते प्राप्तमंद मामे में बस सर्वभूत ही तेरा था ऐसे कहेंगे आगे कि मेरे कोई ही प्राप्त होते हैं ये कहेंगे है कहा था भाष्य हो गया था ना इसका से देख रहा है पूर्व फल तो विशेषार्थ स्तू शब्दगत पहले जो कहे हुए थे माने जिज्ञासु लोग थे पूर्व पूर्व श्लोक में कहे गए जिज्ञासु अवस्था वाले थे उनसे विशेष फल से विशेषता है यार फल में विशेषता है ये निर्विशेष भाव को प्राप्त होंगे अभी ये परंपरा से होंगे वो ये साक्षात होंगे पहले जो द्वितीय श्लोक में कहे गए जितने जिज्ञासु लोग थे वो परंपरा से मुक्त होंगे अभी ईश्वर की उपासना कर रहे हैं वो और ये जो तृतीय श्लोक कहे गए जो होते फल में विशेषता है साक्षात्व के मोक्ष है यही है तू इसलिए दिया था ये तू करके तू दिया ये कहा अव्यक्त अनिर्देश हेतु कहते अव्यक्तत्व अनिर्दय किसी प्रमाण का विषय न होने से अनिर्देश्य बाणी का विषय नहीं होगा अव्यक्त माने होता प्रमाण का विषय किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है इसलिए वाणी का विषय नहीं हो अव्यक्तत्व तो हेतु तो तो है किसका अनिर्देश में हेतु है वाणी के विषय न होने में कही प्रमाण का विषय न होने से अर्थ किया अव्यक्तत्वाद अशब्द वो चर्म कहा अभ्यक्त होने से शब्द का विषय नहीं वो बाणी का विषय नहीं था। कहा था ठीक है कहते य तो अभ्यक्तम अतो अनिर्देश ऐसा लगाना था संबंध ऐसा करना जिस यद कारण अभ्यक्तम तस्मात अनिर्देश जैसे कि अव्यक्त है प्रमाण का विषय नहीं है अक्षर तत्व अविराशी तत्व इसलिए वो बाणी का विषय नहीं होता ये तो बात जो निवर्तन दिया अप्राप्त मनशासक आया हुआ है निरूपाधि के अक्षर ये निरूपाधिक अक्षर है पूर्व श्लोक कहा स्वपाधिक है माया विशिष्ट है पूर्व श्लोक ईश्वर भाव से पूर्व श्लोक का निर्विशेष निरूपाधिक अक्षर है जो अक्षर कथम उपासना उपास कैसे दिया यदि अक्षर मैंने देखते अभ्यक्त तो पर उपास उपासना कैसी होगी उपासना में द्वैत बुद्धि होती है उपास्य और उपासना तो होते हैं तो निर्विशेष अक्षर में कैसे उपासना होगी प्रश्न उठता है तो उत्तर देते हैं हेतु आव्यक्तत्वाद कहते हैं एक अव्यक्तत्वाद अभ्यक्तत्वाद अशब्द अशब्द कोई बोला यही है ये तो अव्यक्तम और तो अनिर्देश में जिससे कि वो अव्यक्त है किसी प्रमाण का विषय नहीं है इसलिए वो अनिर्देश बाणी का विषय नहीं वाणी से विषय बने तो प्रत्यक्ष प्रमाण विषय बनेगा ऐसा नहीं है निर्वाध के अक्षर कथम प्रत्यक्ष तो उपासनम उपासनम क्या है उपासनाविशेष पे कैसी उपासना होगी प्रश्न है तो कहा अरे बाबा उपासना माने के आए मन से विषय करना है तदाकार वृत्ति में जाना है यही है उपासन उपासना नाम यथाशास्त्र मनमान ढंग से नहीं जैसे शास्त्र में कहा उस प्रकार से अपने इष्ट के पास पहुंचना मन से पहुंचना मन के द्वारा विषय बनाना मैंने ब्रह्माकार वृत्ति तो बनती है ना मन से विषय बनाना ये उपासना कहा उपासन हम नाम यथाशास्त्र उपास्य उपास्य से अर्थ से जो उपास्य विषय होगा जो शास्त्र में जैसे उस प्रकार से उपास्य विषय विषयीकरण है न सामिप्यम उपग्रम में कहते हैं विषय के माध्यम से मन के विषय के माध्यम से समीप में पहुं, पहुंचकर तैलधारावत जो वहां जाने पर एक ही वृत्ति बनाए रखना ब्रह्माकार वृत्ति जिसको बोलते हैं जैसे तेल की धारा टूट टूट के नहीं होता निरंतर चलता है एकाकार वृत्ति में तेल तैलधारा के समान समान प्रत्यय प्रवाह एक प्रत्यय मान एक ही ज्ञान तो नहीं रहेगा वृत्ति तो टूटती रहेगी किंतु अन्य अन्यकार वृत्ति ना हो एकाकार वृत्ति चले दीर्घ कालम या आसन हो लंबे समय तक मन के विषय बना करके रहना लंबे समय तक बैठना इसका नाम उपासना है तो ये उपासना का तो आसनम तद तो उपासना आचक्ष थे उसको उपासना कहते हैं उपासना को समझने वाले लोग ये कहा है ठीक हमें कहते हैं शास्त्र तो अक्षर मतलब। कैसे उपासना करनी शास्त्र से अक्षर तत्व को जान करके अविनाशी तत्व को शास्त्र से जाना जाएगा अपने अटकलबाजी से ध्यान नहीं जाता शास्त्र तो अक्षर में जाते उस अक्षर अविनाशी तत्व आत्मा है उसके शास्त्र से जानकर तद तो उपेत्य मन के द्वारा वहां पहुंच करके विषय बनाना मन के द्वारा तद तो उपेत्य आत्मत्वे उपगम में आत्मभाव से जाना वहां तो भिन्नत्व अभिन्न पहुंचकर उपास मान तथे प्रतिष्ठा थे उपास उसी प्रकार वो रहते आत्मभाव से रहते हैं वो भिन्नत्व नहीं अभिन्न रहना अक्षर की उपासना यही है पूर्ण चित्त एकताम अक्षरम आत्मान में सदा भावी यही है निरंतर यही भावना करते रहते हैं क्या पूर्ण जो चित चेतन के एका एकता है एक स्वरूप है उसमें आत्मभाव से चिंतन करते हुए रहते हैं इसी का निर्विशेष की उपासना कही जाती है सदा भावंती इतक यह विवक्षित उपासना यही है मैंने निर्विशेष उपासना में विवक्षित है भक्तों मिष्टम विवक्षित मन के बाव शास्त्र से जान करके उसको और जैसे शास्त्र में आया उसी प्रकार से मन से वृत्ति बना करके रहना उसको एकाकार वृत्ति में रहना अहम तो न रहना किसी का नाम यह उपासना, उपासना है निर्विशेष उपासना ऐसा है सविशेष में तो द्वैत भाव से रहना है ईश्वर बड़े हैं मैं छोटा हूँ इस भाव में तो नहीं है फलाव नहीं नहीं, नहीं नहीं ये जीवन मुक्ति अवस्था है कैवल्य अवस्था नहीं है तदाकार वृत्ति बना ना जीवन मुक्ति अवस्था की बात है ज्ञान हो गया है किंतु अभी शरीर पाप नहीं हुआ है ऐसी अवस्था है उस समय वृत्ति बनेगी ना माने ब्रह्माकार वृत्ति में रहेगा ना उस काल में जीवन मुक्ति अवस्था में अभी कैवल्य अवस्था में नहीं है इस वृत्ति के उपासना कहा गया पूर्ण जो चिदात्मा है पूर्ण चिदात्मा हमें तदाकार वृत्ति में जाना ये कहा एकता आना एक एक स्वरूप में होना वृत्ति ऐसा बनानी आगे कहते हैं अव्यक्त अव्यक्तत्व में व अचिंत तो भी हेतु इत्यादि अचिंत्य मन के भी विषय नहीं कहा अचिंत्य कहा है अचिंतम कहा था अचिंत्य में हेतु भी अव्यक्त तो होने से अचिंत्य है प्रमाण का विषय नहीं बनता वो इसलिए अचिंत्य है मन का विषय नहीं बनता ठीक है यद्धि इत्यादि कहा था इसको <laughs> यद्धि कर्ण गोचरम तद मन कहते भी जो इंद्रियों का विषय होगा वह मन से भी चिंतनीय होता है अव्यक्त होने से इंद्रियों का विषय नहीं बन पाया इसलिए मन का भी विषय नहीं बनेगा वो यही कहना है अक्षर कूट शब्द से उगता अर्थत्व वृद्ध प्रयोग प्रयोग के साथ कूट का अर्थ है यहां अनादि अविद्या है कूट का अर्थ है यहाँ में आया कुट वही अनादि अविद्या है इसी का नाम कूट है यहाँ तो माने वृद्ध प्रयोग ज्ञान में जो वृद्ध हैं जो कूट शब्द के तत्व को जानते हैं अविद्या को समझने वाले लोग हैं उन्होंने वही प्रयोग किया कूट शब्द अविद्या में है मूला विद्या में प्रयोग यही बोलते हैं कूट शब्द से कूटस्थत्वस्थम अचलम ध्रुवम है ना कूट का अर्थ कूट में स्थित को कुटस्थ बोलेंगे तो कुट क्या है अविद्या है उत्तर शब्द अविद्या के विषय बनाया है संसार के विविध अविद्या कहा था भाष्य वृद्ध प्रयोग नहीं है कोई ज्ञान से वृद्ध माने जाते हैं कोई आयु से वृद्ध होते हैं या ज्ञान वृद्ध लोगों के प्रयोग दिखाते हैं कहा था क्योंकि कूट कूटरूपम कूट साक्षम इत्यादि कूट शब्द प्रसिद्ध हो लोग कहता कूट रूप कहते हैं ये रूप वाला है भीतर कुछ है बाहर कुछ है इसका तो कूट साक्षम भीतर में तो उसको धोखा देने के विचार है बाहर से साक्ष्य दे रहा है दे रहा है वो कूट साक्ष्य बोलते हैं माने भीतर जहर भरा हो बाहर से अमृत लगता हो बाहर से अच्छा लगता हो भीतर में जहर हो उसको कुट कहा जाता है अविद्या ऐसी है बाहर से अच्छे लगे भीतर से जहर है ट रूप में इत्यादि कूट साक्षम इत्यादि वहां आदि शब्द आ गया आदि में ये कूट शब्द प्रयोग है कहते कूट साक्षी आदि में प्रयोग है तो आदि से क्या लेना कहा आदिपदम अंधता अर्थम जो अंध होता है न उसको झूठा झूठे को कहते हैं कुट तो प्रकृति किम तद अंधम यह प्रकृत आया है यहाँ जो कूट शब्द का अंधित क्या आएगा यहां कोटा पुट, थम आया है कुट शब्द आया है प्रकरण में तो इसमें इस तत्व से क्या लेंगे तो कूट शब्द इत, हुआ है तथा अविद्या अनेक सं अविद्या आदि अनेक संसार बीजम जो अविद्या अस्पिता राग द्वेश अविद्वेश संसार के आदि कारण बीज है जो वही कुट शब्द करते प्रकरणस्थम आया कूट शब्द करते युता है अविद्यास्मिता राग देश अभिनवेश आदि हैं जो पंचकलेश कहा जाता है इत्यादि अनेक संसार अनेक प्रकार के संसार हैं ये संसार के बीज है जो वही यहां कुट शब्द का अर्थ है कुटस्थ है कुट शब्द का अर्थ है बीज अंतरदोषवत बीज भीतर में दोष वाली है वो दोषी दोष है भीतर माया अभ्याकृता आदि शब्द वाच्यता है या वही माया है या कुट शब्द का अर्थ उसमें थी ते परमात्मा अध्यक्ष रूप से उसके उसमें आश्रित नहीं है जिसमें माया आश्रित है माया काम नहीं कर सकती इसके बिना बात रहे, है अभ्याकृता तो है यहाँ बातचीत होने से कूट वही है यहाँ कूट प्रकृति में यही कहा क्यों मायाम तो प्रकृति विद्या माई नाम तो महेश्वरम ये श्वेता सूत्र लगा माया को प्रकृति समझो और माई मानी माया वाले को माई अस माया मेधा सृजो सूत्र लगता है ब्रिया ब्रियादिवेश्वर सुधरे माया भी बनाने के माया भी माया माई नम तो महेश्वर माया शब्द इन्हीं प्रत्यय लगा करके ब्रिया दिव्य इन्हीं लगा के माई बनाया माया वाला माया वाले को तो महेश्वर समझो कहा हुआ है और मममाया दुरत्याय है सप्तम अध्याय बोल के आए दई भी ऐसा गुण भाई मममाया दुरत्यय आया है इत्यादो तो प्रसिद्ध हम जो प्रसिद्ध है माया तत्कूटम जो वस्तु यह प्रसिद्ध है इन उपनिषदों में अथवा भगवद गीता में मम दुर कहा हुआ है ते ये शुक्र कूट कहा यहां प्रकरण यही है तस्मा, आ, तस्मिन कूटे स्थितम उस कूट स्थित अध्यक्ष रूप से कहते हैं कूटस्तम माने तत्त अध्यक्षता है उसमें आश्रित नहीं है उसके माने सामीप रूप से उसके प्रकृति को मैंने चलायमान करने वाला है सान्निध्य भाव से प्रकृति कार्य करती है चेतन के बिना नहीं कर पाती चेतन के सानिध्य में करती है इसीलिए बोला उसको। अध्यक्ष इस प्रकार से अध्यक्ष है अथवा, अथवा, का अर्थ दूसरा भी होता है राशि रिवकत है दे। जैसे ढेर होता है ना किसी का ढेर उस पर ढेर माने उसके कोई खंड खंडित होना संभव नहीं है ढेर है विभू कहना चाहते हैं राशि हम कुट कहा जाता है पहले तो का अब के माया अवस्थित नहीं मुख्य अर्थ ये राशि के समान है ढेर लगता है इसी प्रकार है वो परिचन्न नहीं है करने के लिए कूटस्तम अतः एवं अचलम कूटस्तम होने से अचल है जो ढेर है व्यापक है तो अचल है तो चलायमान नहीं है जस्मा अचलम तस्मात ध्रुवम व्यापक होता है अचल होता है अचल होने से नित्य है वो ध्रुवम आने नित्य नित्य अर्थ कहते हैं उक्त रीत्या कूट शब्द से अंतता सिद्धे इस पूर्वोत्तर तरीके से कूट का अर्थ झूठ होता है झूठ माया है सिद्धे यद अनेक से संसार से बीज जो अनेक प्रकार का संसार है एक ही प्रकार संसार का चौरासी लाख नहीं कितने हैं क्या क्या हैं, असंख्य है तो यदि अनेक संसार से बीजम अनेक संसार का जो बीज है ये बीजम निरूपमाणम जो निरूपण करना है जिनका नाना भी दोषोपेतम नाना प्रकार के दोषी दोषी युक्त है वो कूट करके कहा गया क्यों वृद्धावन कहा तद देतम तरी अभ्याकृत आशेद कहते हैं उस काल में वो अभ्याकृत अवस्था में रहा ये जगत अभ्याकृत था मान नाम रूप नहीं था उस काल में अभी नाम रूप से व्याकृत हुआ इत्यादि मायाम तो प्रकृति विद्या विद्यादि शतास्वरूप कहा मम माया दुरत्यया ये सब्तम अद्यायिजीता में कहा माया शब्दित तथया इन थानों में माया शब्द से कहा गया है जिसको वही कूट शब्द का हैं है कुट यहाँ कुटस्थ आया कूट कहते हैं प्रसिद्धम अविद्यादि प्रसिद्ध जो अविद्यादि कहते हैं उसी को कूट कहा गया तद कूट शब्द जो कूट शब्द से कहा गया ये आया कूट शब्द उसी को अर्थ बताता है कहा तत्वस्थान के रूप में कूट में किस रूप से परमात्मा रहेगा तो तद अक्षत अध्यक्षतया बोला तद अक्षत ऐग अध्यक्षतया बोल दिया कुटस्थ शब्द से निष्क्रियत्म अर्थात महा कूटस्थ शब्द का निष्क्रिया रहित एक एक दाने में क्रिया होती है ढेर लगन पर क्रिया नहीं होती ढेर में तो कूट शब्द निष्क्रिय अर्थ निकालते आगे कूटबान निष्क्रिय है अर्थांतर अथवा राशि कहते माने राशि ढेर उसमें जैसे राशि है ढेर लग के बैठा हुआ है इस प्रकार वो स्थित है इसलिए अचल होता है ध्रुव होता है पूर्वम कहाजीव्य अनंतर विशेष प्रवृत्ति वहां पहले यहां पहले वाला जो था कूटस्थ माने राशि के समान ढेर होकर कहा इसको इसको सहारा लेकर के आगे दो विशेषण है कूटस्थ होने से क्या अचल है अचल होने से ध्रुव है कहा अतएव इत्यादि कहा था अतएव अचलम कूटस्थ होने के कारण अचल है वो और अचल होने से ध्रुव है नित्य है ये कहा आगे पूर्व श्लोक पूरा हुआ नहीं है यक्षनिर्देशम अत्यक्तम परिपाषते सर्वत्रकम चिंतन तो कूटस्थ अचल ध्रुवम क्रियापद नहीं है फल के लिए तो आगे बोलते हैं इसलिए ठीक है हमें कहते हैं प्रथम अक्षरम उपास तदुपासन व किम सियात हाँ किस प्रकार उ... उस अक्षर की उपासना करते हैं उसके समीप में कैसे पहुंचते हैं कैसे रहेंगे मान जीवन की अवस्था में लोग अथवा उसके उठस्थ के मैंने उस अक्षर की उपासना में फल क्या है क्या मिलेगा प्रयोजन क्या सिद्ध होगा उपासना किस प्रकार होगी और प्रयोजन क्या सिद्ध होगा साधक को ये दो बातें प्रश्न है तो कहते हैं उपासना इस प्रकार करते हैं कहते हैं और फल क्या होगा उसी दुर्विशेष को प्राप्त हो जाते हैं कई बेल काल में कहना है तो ये प्रकार किस प्रकार उपासना करते यही प्रकार है। सर्वत्र शमेन्द्रिय ग्राम सबुद्धय प्राप्व मामभूत शयमेन्द्रिग्राम समबु प्रापतिमा सर्वभूत हिते रता सम्य नियम्य इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदाय ग्रामम समुदाय इंद्रिय समुदाय जितने हैं सम्यक नियम्या सम्यक प्रकार से नियंत्रण करके इंद्रियों को अपने अधीन करके सम्यक इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदाय इंद्रिय समुदाय जितने हमारे कर्मेन्द्रिय ज्ञान इंद्रिय जितने भी हैं सबको नियंत्रण करके समनियम माने सम्यक प्रकार नियम सम्यक प्रकार से अपने नियमन नियंत्रित करके सर्वत्र समबुद्ध सभी अवस्थाओं में समबुद्धि हो करके समान बुद्धि हो जिस परिस्थिति जैसे आए सर्वत्र सभी अवस्थाओं में समान बुद्धि वाला होते हुए तो जीवन मुक्ति अवस्था में जो साधक बैठे हैं पड़े हैं जिज्ञासु अवस्था वाले की बात नहीं है जिज्ञास अवस्था में समबुद्धि होना मुश्किल है ये क्षमता है जीवन मुक्ति अवस्था में हमारे अभेध भाव में बैठे हैं शरीर पाप नहीं हुआ है वहां समबुद्धि होता है समबुद्धि होती है सर्वत्र मानस सर, सभी अवस्थाओं में समबुद्ध समान बुद्धि है जिनकी एक, एकाकार बुद्धि है शत्रुमित्र भाव से रहित होगा ये अर्थ होता है।, है ऐसे कर ये तो ये तो वैसे हो गई इस प्रकार करते हैं वो उस अक्षर की उपासना और उपासते होगा और इस प्रकार उपासना करने वाले मन अक्षर के जो चिंतन में लगे हैं अविनाशी तत्व के क्या होगा के प्राप्त मंद में बस सर्वहित ही रता सर्वभूत हिते रता के माम एवं प्राप्त मंत्री आया सर्वेशु भूतेश्व हित रता करें संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में है जो आत्मा भाव में जो गया सबके हित में होता है शरीर भाव में सबके हित में नहीं हो सकता शरीर भाव में हो तो द्वैत भाव है द्वैत भाव में नहीं हो पाएगा आत्मभाव में गया है तो अभेद भाव में है वो सर्वत्र इसलिए अपना स्वरूप का कोई अहित चाहता नहीं सभी अपना स्वरूप भाव से देखता है वो तो सभी प्राणी मात्र के हित में रहता है सब वो लोग सर्वभूत सभी भूतमात्र प्राणी मात्र के हित में रहने वाले वो लोग ते ते ऐसे लोग माम एक ब्राप्त बंदी कहा मुझे ही प्राप्त कर माम मैंने मा यहां पर अस्मत शब्द से कहा गया दीप्ती आई निर्विशेष के लिए कहा गया है अक्षर को प्राप्त होते जीवन मुक्ति अवस्था में चर्चा करके कहा अक्षर को प्राप्त होते हैं और पहले जो जिज्ञास हुआ ईश्वर भाव में जाकर के फिर अक्षर को प्राप्त होंगे वह परंपरा से होगा और यह साक्षात तो है सम्यक नियम है सम का अर्थ सम्य प्रकार है नियम है नियंत्रण करके क्यों इंद्रिय समुदाय को यही है दुख देने वाले के सत्र बसंती निजेंद्रिया मित्रणी ता निवे जितान यानी ऐसा प्रश्नोत्तरी में कहा है शत्रु कौन है अपने इंद्रिया ही शत्रु हैं जी अपने अधीन न हो तो अपने इंद्रिया ही शत्रु है क्या शत्रुन्द्रियाणी अपने इंद्रिया ही शत्रु है मित्राणी ता निवेश जिसने अपने इंद्रियों को जीता है वही मित्र है वो मित्र भी वही है अपने अधीन कर लिया तो मित्र है और उनके अधीन हो जाए इंद्रियों का अधीन तो शत्रु है स्थिति है तो सम नियम में इंद्रिय ग्राम का समय प्रकार इंद्रिय समुदाय को नियंत्रित करके सर्वत्र समबुद्धय का सभी अवस्था में समुद्धि होते हुए समान बुद्धि है शत्रुमित्र भाव से रहित है क्यों वो माने जीवन मुक्ति अवस्था में समुद्धि हो सके जिज्ञासु अवस्था में होना संभव नहीं है क्यों वहां पर एक ही आत्मभाव में है तो सभी आत्मभाव में एक ही आत्मा में दिखता है उसको वह अपने को तो कोई अहित करेगा नहीं सर्वित हितेरता हो जाता है तो अनुवाद मात्र है सर्वभूत हितो पूर्व में होता था इसलिए भूतहित रहता कहा प्राणी मात्र के हित तो, उसी अवस्था में होता है वो ऐसे लोग मेरे प्राप्त होते हैं कहा था <laughs> यही कहा बात मैं सम नियम में माने संयम नियम में संभृत्य उपसंहार करके अपने में अधीन करके किसको तो इंद्रिय ग्राम बोला इंद्रिय समुदाय ग्राम मैने समुदाय इंद्रिय समुदाय को नियंत्रित करके सर्वत्र मैने सर्वस्वी काले सभी अवस्थाओं में समबुद्ध समान बुद्धि हो जिनकी एक बुद्ध, एक ही तुल्य बुद्धि हो कहते हैं समान तुल्या तुल्य बुद्धि हो बुद्धि तुल्य बुद्धि रेशम समा मन तुल्या बुद्धि रेशा हो इष्टानिष्ट प्राप्त होगा इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट प्राप्ति होते रहते हैं प्रारब्ध के आधार पर अभी जीवन मुख्य अवस्था में है प्रारंभ के आधार पर कभी इष्ट प्राप्ति होगी कभी अनिष्ट की प्राप्ति होगी किंतु समान बुद्धि वाले होना चाहिए विषम बुद्धि नहीं इष्ट प्राप्ति होने पर हर्षित भी ना हो अनिष्ट प्राप्ति में द्वेष भी न करे अर्ष द्वेष से रही तो राजद्वेश रही तो ऐसा होते हुए कहा समबुद्ध है, है उसी को समबुद्धि कहते हैं समान है बुद्धि इष्टानिष्ट प्राप्ति का समान है बुद्धि जिनके को समबुद्ध कहा ऐसे लोग ते समुदाय यह समुद्ध ते ये लोग यह एवं विदा इस प्रकार इंद्रिय समुदाय को रोका हुआ है अपने अध्ययन किया हुआ है और इष्टानिष्ट प्राप्ति में स्वाम बुद्धि वाले हैं हर्ष विषाद से, से रहित हैं ऐसे लोग ये लोग तो थे प्राप्त बंदे महाविवक कहा वो मेरे कोई प्राप्त होते हैं, निर्विशेष मेरे कोई प्राप्त होते हैं निर्विशेष पर प्राप्त होते हैं सर्वभूत हित रहता कहते हैं सभी भूतों में हित में रहते मान सभी भूतों का हित तभी होते सर्वत्र एकत्व बुद्धि होने पाते एकत्व बुद्धि में जीवन मुक्ति अवस्था में जिज्ञासु अवस्था में एकत्व बुद्धि में हो पाते पूर्व में जिज्ञासु अवस्था की चर्चा थी यहाँ जीवन मुक्ति अवस्था की चर्चा है न तो तेषा वक्तव्यम किंच के थी माम प्राप्त उनके बारे में कहना कुछ रहता ही नहीं है ये मेरे को प्राप्त होते हैं करके कहना बचता ही नहीं है कुछ भी नहीं है वो तो मेरे स्वरूप ही है क्या कहना हो प्राप्त होने वाने अन्य में होता है इनके विषय में तो कहना संभव नहीं होता न तेसा जीवन मुक्ति अवस्था में बैठे हुए उन भक्तों को भक्त हुए ये ज्ञानी तो आत्मा कहा ज्ञानी तो मेरा स्वरूपये का भगवान चतुर्विधा भजन तेमाम जना शुक्र धुना आर्तो जिज्ञा सुरर्थ आती ज्ञानी का भर मेरे भजन करने में चार प्रकार होते हैं चार में से दो को तो निकाल दिया जो अर्थार्थी होगा अर्थप मिलेगा भगवान की तरफ नहीं लगेगा उसी चला जाएगा तो आर्त होगा अपने जो पीड़ा कष्ट है वो निवृत्त होने पर भगवान को भूल जाएगा वो तो उतने से बाहर होना चाहता था तो उनकी आज चर्चा नहीं है रह गए कौन जिज्ञासु और ये ज्ञानी ये तो भक्तों की चर्चा है जो आता सत्य है जिज्ञासु की है एवं सतत नित्योगता उपाशाते ये जिज्ञासु अवस्था की चर्चा है यक्यम आदि कहा है तेजा हम क्यों ये इसके है निर्विशेष अवस्था की, की चर्चा है ज्ञानी की चर्चा है मानी जीवन अनुभूति अवस्था की ज्ञानी तो न तो तेाम वक्तव्य उनके विषय में कोई वक्तव्य रहता ही नहीं मुझे प्राप्त होते हैं या नहीं होते कहना बनता ही नहीं उनके विषय में किंचित मामते प्राप्त मंदिर मेरे को प्राप्त होते हैं करके कहना बनता ही नहीं उनके विषय मेरे स्वरूप ही है वो कहां से प्राप्त होने वाने भिन्न में होना है तो बनता ही नहीं बात ये कहा जा ज्ञान तो आत्म बोल के आए उदारा सर्वे व्य थे ऐसे बोले पाचित सही उत्तात्म आभिवान उत्तम आगव तुम तो। सब तम बोल के आए सब के सब पुण्यकर्मा है उदार हैं चाहे आर्त हो जिज्ञासु हो भगवान का नाम लेने वाला कोई पापी थोड़ी होगा चाहे आर्त हो चाहे जिज्ञासु हो चाहे अर्थार्थी हो चाहे ज्ञानी हो सब के सब उदार हैं पुण्यकर्मा है ये पुण्यकर्म के प्रताप से ही भगवान का नाम निकलता है पापी के मुँह से निकलता नहीं है तो क्या आदमी बेरे भक्त है पुण्यकर्मा है किंतु ज्ञानी तो आत्मा ही पर कहा ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है सप्तम अध्याय बोल के आए उसके विषय में फिर मेरे को प्राप्त होते हैं नहीं होते हैं, बल्ल बनता ही नहीं है प्राप्त होना न होना द्वैत भाव में होता है या अद्वैत में पहुंचे हुए हैं वो ये आ जाए इतनी ही उत्तम कहा नहीं भगवत स्वरूप आराम से ओ भगवान के स्वरूप ही हो चुके हैं वो जो ज्ञानी जीवन मुक्ति अवस्था हो भगवान के स्वरूप ही हो चुके हैं युक्तत्व अयुक्तत्वम त्वत्म अयुक्तत्व बाबा से दोनों बनता नहीं अयुक्त भी कहना है युक्त अयुक्त जहां तुलना तो होगी द्वैत अवस्था में होगी ये युक्त है, है, है। उस अवस्था में भी जिज्ञासु अवस्था में संभव है इसलिए जिज्ञासु के लिए तेवे युक्त मता बोल दिया था ये युक्तम है करके कहा था क्यों वह भेद दृष्टि है अभी तो अनेक प्रकार के साधन में लगे हैं उनमें से जो एकादश अध्याय के अंतिम में कहा गया जो साधन है मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संगवर्धित निर्भय सर्वभूतेश ऐसा महावीति पांडव जो कहा था वो अति उत्तम भक्त कहा उसको युक्ततम कहा उसको अन्य युक्त है या युक्ततम है ऐसा कहा था जी ज्ञाश अवस्था को लेकर तो माने अभी जीवन मुक्ति अवस्था में जो पहुंचे हैं उनके लिए युक्त तमत्वयुक्त तमत्व होना समय एक दृष्टि में बैठे वो एक ही में भाई युक्त युक्त युक्तम होना संभव नहीं है ये कहा गया नहीं भगवत स्वरूपानाम सदाम भगवान के स्वरूप ही हो चुके हैं जो उस रूप में है उनका युक्त तम तुम अयुक्त बोलना कठिन संभव नहीं युक्तमत्व अयुक्त तमत्व तो, तो दोनों का है ना कहना यह संभव नहीं है कहा ठीक है कहते हैं तुल्या समबुद्ध का अर्थ कहा था तुल्य बुद्धि कहा था क्या है तो कहते हैं बने हर्ष विषाद सा राग विषाद रहता इष्ट वस्तु को लेकर के हर्षित भी नहीं है अनिष्ट वस्तु से द्वेष भी नहीं है विषाद भी, भी नहीं है राग व्यद इसे रहता है यही है सम्यक ज्ञान है ना अज्ञान से अपने तत्वाद कहते क्यों अतुल्य बुद्धि में जाता हो व्यक्ति आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो गया उसका अज्ञान नाष्ट होने पर सम्बुद्धि होती है जब तक अज्ञान रहेगा विषमबुद्धि रहेगी सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं उसके द्वारा अज्ञान से अपने तत्वाद अज्ञान का नाश कर दिया है इसलिए समबुद्धि है उसी काल में है जीवनभूति अवस्था में अज्ञान नाश है केवल प्रारब्ध कुछ बचा है इसलिए शरीर पात नहीं हुआ अभी ज्ञान क्रम परापक्ष और अस्वीता क्रम भी नहीं क्रममुक्ति नहीं है पर श्रेष्ठ भी नहीं वो जो भक्त से भगवान बढ़े भी नहीं अभी क्रम भी नहीं क्यों तो भगवत रूप में पहुंचा हुआ है जीवन अनुभूति अवस्था में क्रम भी नहीं क्यों जिज्ञासु अवस्था हो क्रम होगा क्रममुक्ति होगी उनके लिए पहले ईश्वर को प्रसन्न करके ईश्वर के माध्यम से जाएंगे वो और ये साक्षात है इनका ईश्वर को प्रसन्न पहले कर चुके है अब तो साक्षात जीवन अवस्था में तो यहाँ क्रम भी नहीं है पर मान परत्व की अपेक्षा भी नहीं है असंभव कई ते ए इत्यादि कहा था ते ए एवं विधा का इस प्रकार के जो हो चुके हैं इंद्र को रोके इंद्र समुदाय को नियंत्रण करके बैठे हैं समबुद्धि है वाले हैं ते, ते जो लोग ऐसे हैं एवं विधा इस प्रकार हैं इंद्र ग्राम को समुदाय को नियंत्रण किया है समबुद्धि वाले हैं ये लोग ते प्राप्तमती महावेद सर्वभूत हितेरता कहा था वो सर्वभूत के हित में रथ है वो लग, आनंद में पड़े हैं वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं कहा था भूतेभ्य हितेरता टीका में कहा भूत मात्र भगवत भूतानी जितने होने वाले थे भूत कहते हैं उनके हित में होते आत्मभाव में जान पर किसी का हित नहीं होता को सभी भूत उसके आत्मरूप हो रखे हैं सभी भूत आत्मरूप में हैं तो अपने को कोई अहित चाहता ही नहीं है अपने तो हित ही चाहता है उसके दृष्टि में एकत्व तो दृष्टि है सर्वे भी भूत हितम एव चिंतन कहा सभी भूतों के हित की चिंतन करते हुए तदेव आचरण वैसी का आचरण करते हैं लोग जीवन अवस्था में कहा ज्ञानवताम यथा ज्ञान जो ज्ञानियों का जो इस प्रकार ज्ञान होगा रहा जैसा ज्ञान होगा एकत्व तो ज्ञान होता उनका यथा ज्ञान हम भगवत प्राप्त अर्थ अपने से अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान की प्राप्ति अर्थ सिद्धित है अनुवाद मात्रम ये तत्व माम आपबंदी का ना प्राप्तबंदी मामे बगा यह तो केवल अनुवाद मात्र है क्यों जो तो अक्षर भाव की उपासना करते करे अक्षर में पहुंचे हुए हैं वह प्राप्त तो, अप्राप्त तो बात ही नहीं है यह तो अनुवाद किया पहले जैसा माना जाता था उसको लेकर जैसे जिज्ञासुवस्था में प्राप्त होना था उसी के अनुवाद मात्र किया है यहाँ वास्तव में प्राप्त वो तो प्राप्त ही है क्या प्राप्त होना है अप्राप्त की प्राप्ति थोड़ी है यहां तो प्राप्त ही है तद्रूपी है वो अनुवाद मात्र इत्यादि कहा था नेशा वक्तव्य में किंचित उनके विषय में जो मान जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंचे हुए लोग हैं जो अक्षर की उपासन हमारे भजन करें उनके उनके बारे किस बगत में कुछ कहना बनता नहीं है किंचित न वक्तव्य तो कोई वक्तव्य है ही नहीं मामते प्राप्त बंदी थी मेरे को प्राप्त होते हैं ऐसा करके कुछ कहना बनता ही नहीं उनके विषय में वो तो मेरे स्वरूप ही है प्राप्त होने वाले भिन्न की भिन्न में प्राप्ति है वो तो मेरे स्वरूप है यह तो अनुवाद कर दिया मैंने जिज्ञासवस्था में जैसे प्राप्त होना होता था उसको लेकर अनुवाद किया गया पूर्व्यवस्था को लेकर ये प्राप्त वाक्य अनुवाद मात्र है वास्तविक नहीं रहा ज्ञानीनो भगवत प्राप्ति सिद्धा वैत प्रमाण ज्ञानी को तो भगवत प्राप्ति स्वतः ही है प्राप्त करना नहीं स्वतः भग, भगवान ही हो जाता वो तो कहा ज्ञानी स्वात्म तो विवेकतम करके सप्तम चाहिए अच्छा। प्रमाण है यही है ज्ञानी तो आत्मा आत्मविवेवतम कहा था ज्ञान तो मेरा स्वरूप ही है कहा हुआ है तो वहाँ प्राप्त करना संभव नहीं अपने स्वरूप को कौन प्राप्त करेगा स्वतः है ज्ञान भगवत प्राप्त हो तय युक्त मदि ज्ञानवान को जो भगवत प्राप्ति इन्हीं इनको युक्ततम कहना चाहिए था भगवान कृष्ण इनके लिए युक्ततम कहा था कैसे श्रगुणों पासको युक्ततम बोल दिया भगवान ने यह प्रश्न उठता है, है। ज्ञान बताओ जो ज्ञानी हैं ना उनका भगवत प्राप्त हो जो ज्ञानी लोग हैं जीवन मुक्ति अवस्था में बैठे हैं जो लोग उनके भगवत प्राप्ति में तेवल युक्तमा यद वक्त इनको ही युक्त कहना चाहिए युक्तम यही है कहना चाहिए था कथम सगुण सगुण शबुण प्रभ उपासकान युक्त युक्तम युक्तमानी भगवान ने ऐसे क्यों आपने ऐसा बोल दिया ऐसा कहा है इनको युक्ततम कहना चाहिए था जो जीवनभूति अवस्था वाले को तो जो सगुण की उपासना कर रहे हैं जो सगुण निराकार की उपासना में लगे ईश्वर की उपासना में लगे उनको युक्ततम कैसे बोल दिया पूर्वक मान्य दीप्य स्वलूप कहा ना मैया युक्त उपास श्रद्धा या पर युक्त आ उनको कैसे बोल दिया युक्तम इनको बोलना चाहिए अक्सर उपासकों तो कैसे बोल दिया शंक आगे तो कहा नहीं कहा इनके इनके बारे में तो युगतम अयुक्तम दोनों बातें बनती नहीं क्यों तो है क्यों एकत्व अवस्था में है युक्ततम होने के लिए कम से कम तीन व्यक्ति हो तब युक्त क्या चर्चा होगी तीन से अधिक हो जब या अकेला है कहा युक्तम होगा वो यहां तो बनते नहीं बात एक नहीं भगवत स्वरूपानाम सताम तो भगवान के स्वरूप ही हो चुके हैं ये भगवान भिन्न है मैं भिन्न इस भाव में है ही नहीं वो अवैध भाव में है भगवत स्वरूपाना सताम युक्त न अयुक्त तमत्व नहां दोनों कहना बनता नहीं है इसलिए जो द्वैत भाव में है जिज्ञासावस्था में ईश्वर बड़े हैं मैं है, छोटा हूं इस भाव में है तो ये साधना करने वाले जितने साधक हैं उस काल में उनको लेकर के युक्त तमत्व अयुक्त हो सकता है ये कहा शगुणोपासकेश भाई कथम युगतत्म तो कैसे शगुण उपासक भाई युगतत्व तो कैसे होगा ये प्रश्न फिर वहां कैसे बनेगा शगुणोपासकेश अभी शगुणों पासक अनेक है बहुत हैं उनमें से कैसे उगतम बनेगा समान क्यों नहीं होता यहां जब समान है तो वहां समान क्यों नहीं तो किंतु इत्यादि का किंतु क्लेशोधिकस्ते साम अभ्यक्ता अभ्यक्ता ही गतिर दुखम देहभदीर अभाप्य क्लेशोदी कतर हस्ते साम अभ्यक्ता सतम अभ्यक्ता ही गतिम देहवीर अभाप्य कहते भाई देखो जिज्ञासु अवस्था में विमान से उगता है मैं मनुष्य हूं मैं जीव हूं छोटा हूं वो परमात्मा ईश्वर है भिन्न है उनकी उपासना से मेरी मुक्ति होगी उनके सहारे से ऐसी अवस्था में होता है उनके लिए कठिन नहीं है अक्षर में पहुंचना अविनाशी तत्व निर्विशेष पर जाना मुश्किल है उनके लिए इसलिए वहां पर तारतम्यवसे युवतम तो अभिवतम से हो सकता है वो तो जितने साधक है कहना चाहते हैं क्लेशों अधिकतर अर्थ ऐसा हम कहते हैं उनके लिए अधिकतर क्लेश है यद्यपि श्रगुणोपासक में भी क्लेश है संसार के विषय भोगना जितना सरल है उतना भगवान के भजन करना सरल नहीं है क्लेश कठिन है वहां भी अधिक क्लेश है कष्ट है ज्यादा विषयों की अपेक्षा विषयों को भोगने की अपेक्षा भगवान के भजन में क्लेश अधिक है कष्ट ज्यादा है मन लगता नहीं वहां विषय भोगने में मन लगता है इसका संस्कार है यानी जन्मों का क्लेशो अधिकार कैसा अभ्यक्त आसक्त में जो आसक्त चित्तों वाले हैं आप वहां में पहुंचे उसके आसक्त क्लेश अधिकतर है ज्यादा क्लेश है देहाभिमानियों को कैसा है विमान है और निर्विशेष में आशक्त चित्त जिनका उनके लिए कष्ट अधिक है अधिकता है क्यों अभ्यक्ता ही गतिर दुखम कहते हैं अभ्यक्त ही मानी इस बात अव्यक्त गति अव्यक्ति की जो प्राप्ति है जिसको प्रमाण का विषय ही नहीं निर्विशेष है उसको प्राप्ति दुख करता है इसके लिए देहा जो देहा देहाभिमान से युक्त है मनुष्य इस में है कि तक अब आप कहते हैं उनके लिए कष्ट ही प्राप्त होता है ये कहा हुआ है ये जो मुमुख जी, इसमें जीवन मुक्त अवस्था में है उसके देहा विमान दलित गल, हो रखा है देहा विमान नहीं उसका तो आत्माकार वृत्ति में है केवल शरीर पात नहीं हुआ इतनी बात है देहा विमान से मुक्त है देहाभिमान गलित विज्ञाते परमात्मा ने य मनोजाति तत्र तत्र, तत्र समाध देहा विमान दलित हो गया मैं मनुष्य हूं स्त्री हूँ पुरुष हूँ बाल हूँ वृद्ध हूं यह सारी भावना समाप्त हो गई जिसकी तीनों शरीर के जो अभिमान था थोल सुख कारण अभिमान गल गया है इसका जिसका देहाभिमान गलते विज्ञाते परमात्मा नहीं परमात्मा पर को जानने पर ऐके भाव में होता जानने पर य यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधि जहां जहां मन पहुंचता वही समाधि एकाग्रता उसकी होती है ऐसा आया है ये यह यहां भी कहते हैं क्लेश अधिकतर देखो सविशेष परमात्मा की जो भजन है वहां भी क्लेश है कष्ट है विषय भोगने की अपेक्षा वहां क्लेश है ज्यादा मन जाता नहीं वहां चलता नहीं जाता नहीं और अक्षर उपासना में अधिकतर क्लेश है किसको देहाभिमानी हो देहा रह गया तो कोई क्लेश नहीं वहां देहाभिमान है तो क्लेश कष्ट ज्यादा है अधिकतर है वहां या अधिक है वहां अधिकतर है अभ्यक्ता आशक्त अभ्यक्त में जो आसक्त चित्त वाले जिसके चित्त अभ्यक्त में आसक्ति लगाए बैठे हैं तो वहां आ सकता है क्योंकि तो देहाभिमान साथ में हो तो उनके लिए क्लेश अधिकतर ज्यादा क्लेश होता कष्ट होता है तो अव्यक्त ही, ही देहाधारी जो, देह जो है देहाभिमान है जिनको उनके लिए अव्यक्त गति दुखम अभाव कते अव्यक्त गति मान अव्यक्त मार्ग निर्विशेष मार्ग कष्ट और साध्य होता है ठीक कहा तो क्योंकि विषय भोगना इतना सरल है इतना भगवान के भजन करना सरल है, उसमें आत्माभाव में जाना इतना सरल नहीं है अधिकतर क्लेश कष्ट है वहां अंशांशी भाव में तो भजन थोड़ा कर भी सकता है मैं छोटा हूं भगवान बड़े हैं करके अवैध रूप में पहुंचना इतना सरल नहीं है जब तक देहाभिमान नहीं जाएगा तब तक होना संभव नहीं है ईश्वर भाव में भजन जो करेगा वहां तो देहाभिमान का आदमी हो सकता है मैं मनुष्य हूं मेरा कर्तव्य बंदा है भगवान को भजन करूँ निर्विशय भाव में जाना इतना सरल नहीं है अधिकतर कष्ट ही बोलते हैं क्लेशों अधिकतर अधिका अधिकतर तर्क प्रत्यय लगा हुआ है मैंने श्रवणोपासक की अपेक्षा निर्गुण उपासक के लिए ज्यादा कष्ट ही बोलते हैं देहाभिमान सही तो हो निर्ग उपासना गया हो देहाभिमान समाप्त हो गया तो निर्गुण सोता ही है वो वहां कष्ट नहीं है शरीर का अभिमान पूर्वक निर्गुणोपासना करना कठिन कर है कहना ना अधिक ज्यादा कठिन ने कहा क्लेशो अधिक तरह अधिक तरह तेसा कहा है अभ्यक्ता असरते जैसा आज ये भाष्यकार बोलते यद्यपि मतकर्माधि परायाणाम क्लेशो अधिक है तो मत कर्मकृत मतकर्मो मत भक्त संगवर्धित कहा ना इतने करना भी सरल नहीं है क्लेश अधिक है विषय भोगने की अपेक्षा विषय भोगना तो सरल है अनायास चलता है ये के अभ्यास है अनाधिकाल से बना हुआ अभ्यास है यद्यपि यद्यप मतकर्माधिपरा जो एकादश अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा था कि जो उस तत्पराय क्लेशो असे तत्परायण हो गए कर्म करने को के कष्ट अधिक है क्लेशो अलेश अलेश अरस्तु अक्षरात्म पशीण दिहाभिमीतों अभ्यता चेत तो आसक्त चेत येसा आया उससे भी अधिकतर क्लेश है अक्षर उपासकों के लिए निर्विशेष उपासना में माने देहात्म बुद्धि बनी हुई है मनुष्य में बुद्धि उस स्थिति में निर्विशेष भाव में जाना अधिक ज्यादा कष्ट है ये कहना चाहता अक्षरात्मनाम परमार्थदर्शी नाम जो परमार्थ दशा है अक्षर भाव में पहुंचना है देहाभिमान परित्याग निमित्त क्या होगा वहां पहुंचने के लिए देहाभिमान को परित्याग करना पड़ेगा शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों देहों का अभिवान को त्यागा हुआ के लिए सरल है वो नहीं विमान है तो वो कठिन है अधिक ज्यादा कठिन है वह मेरे विशेष बाद में जान अव्यक्त चेत अभ्यक्त आसक्त चेत चेतसा अव्यक्त में आ सकता है चित्त जिनका अभ्यक्त में आ सकता है कि देहाभिमान भी है उनके लिए अधिक कट्ट है आस। अभ्यक्त आसक्तम चेतो ऐसा में यही है अभ्यक्त आसक्त चेतसा यही होता है अव्यक्त में आ सकता है चित्त जिनका देहाभिमान भी, भी है उनके लिए अधिक कष्ट है ज्यादातर कष्ट है के अभ्यक्ता से चेथा बहुबरी समाज का अर्थ कर ही मानी अव्यक्ता गति जो अभ्यक्त मार्ग है ना अव्यक्त गमन अभ्यक्त में पहुंचना निर्विशेष में पहुंचना अक्षरात्मक गति मान अक्षर स्वरूप जो गति है गमन है वह दुखम कष्ट है देहाभिमान है अव्यक्त में आसक्त चित्त हो गया है उसके लिए ज्यादा कष्ट है ईश्वर की उपासना करने वाले उसने कहा दुखम सा देह बदवीर वो जो वो गति है सा मानी गति अव्यक्त में पहुंचना देह बदभीर मैंने देहाभिमान बदभीर दुखी प्राप्त होगा उनको देहाभिमान से युक्त हो अव्यक्त में चित्त आसक्त हो उनके लिए अधिकतर कष्ट होगा यद्यपि ईश्वर के भजन में भी कष्ट अधिक है किसके ऊपर क्या अधिक लगा के अधिकतर बना है विषय भोग की अपेक्षा ईश्वर के भजन में सविशेष के वजन में कष्ट अधिक है किंतु उससे भी ज्यादा कष्ट है निर्विशेष के वजन में देहाभिमान है तो देहाभिमान परित्याग है तो वह कष्ट नाम की वस्तु ही नहीं है तद्रूप तदरूपये अतः क्लेशों अधिकतर है इसलिए क्लेश अधिकतर है अक्षर उपासका नाम यद वर्तनम तद उपनिष्ठात अक्षर उपासकों का जिस प्रकार आचरण होगा जिस प्रकार रहते हैं आगे तेरहवें श्लोक से लेकर बीसवें श्लोक तक उनके आचरण की चर्चा करेंगे उनका स्वभाव हो जाता है जैसा अध्यचूत आना मैत्र करुण इत्यादि आगे त्रयोदश श्लोक से बीसवें श्लोक तक कोई चर्चा होगी अध्याय समाप्ति तक है ये श्लोक से होगा अक्षर के उपासनक है जो त्रिविशेष उपासक लोग हैं उसमें जिनका मन बैठा हुआ है उनकी क्या स्थिति होती वर्तमान जीवन कैसा रहता है उनके जीवन की चर्चा आगे अध्यक्ष करुण निर्मो निरहंकार सुखक्ष अध्याय से बीसम श्लोक अध्याय समाप्ति तक अध्याय ये, ये। आगे बताएंगे बोलती है उपनिष्ठात पक्ष हम आगे कहेंगे उनकी किस्त क्या स्थिति होती है आगे बताएंगे अभी सविशेष ब्रह्म की उपासना करें उनकी स्थिति बताते हैं हम यह कहना चाहते हैं आगे ठीक आप जाते हैं अक्षर उपासन से दुष्कर्वाद उस निर्विशेष भाव में जाना इतना सरल नहीं है बहुत कठिन है देहाभिमान युक्त तो हो तो दुष्कर्वादेन करतुम शो बड़ी कठिनाई से किया जा सकता है प्राप्त हो सकता है दुष्कर उपासनातर से सुकत्वाद अन्य ईश्वर की उपासना है अन्य उपासना तो द्वैत भाव में हो रहे अवस्था की उपासना है उपासनांतर अन्य उपासना सुखत्वाद सुखप्रभु होता अनायास सिद्ध हो जाता वो ये अभिप्रेत्य इसको मान के यहां कहा क्लेशों अधिकतर कहा जो अभ्यतम शिक्षा आशक्त तो वाले के लिए ज्यादा कष्ट है सविशेष उपासना की अपेक्षा निर्विशेष उपासना में ज्यादा कष्ट है यदि देहाभिमान हो तो देहाभिमान नहीं तो कोई कष्ट नहीं है अधिक एवं इतने द्वैतदर्शी कामशे ईश्वर उपासना को अधिक क्लेश है अधिक लगा के अधिकतर वहां ले जाना है निर्विशेष में तो अधिक कैसा है जो तो द्वैतदर्शी लोग हैं काम विषय चाहने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा ईश्वर के भजन में भी कष्ट ज्यादा है अधिक कष्ट है ठीक है अधिक एवं इतर द्वैतदर्शीभ्य ईश्वर के भजन में भी ईश्वर प्राप्ति में भी कष्ट ज्यादा है भजन में क्यों इत, अन्य जो है द्वैतदर्शी लोग हैं द्वैतम द्रष्टुम शीलम ऐसा द्वैत देख रहे स्वभाव है उनके कामीभ्य कहा विषय चाहने वाले लोग हैं स्वर्गात के लिए कर्म करते रहेंगे कहां ईश्वर को भजन कर पाएंगे उनके लिए कष्ट है अधिक है कष्ट है ईश्वर भाव में जाना उससे भी ज्यादा कष्ट है अक्षर उपासकों तो। तो के, तो उपा उपा के, उपा के लिए यदि ध्यान है तो केशान क्लेश से अधिकतर तो हेतु माने मानी निष्पेष के जो उपासक है अक्षर के उपासक है उनके लिए क्लेश अधिकतर है ईश्वर उपासना में अधिक क्लेश है द्वैतदर्शियों की अपेक्षा कामियों अपेक्षा विषय चाहने वालों की अपेक्षा ईश्वर के भजन में कष्ट ज्यादा है मन इधर ही जाता है उधर नहीं जाता कष्ट ज्यादा उससे भी ज्यादा कष्ट है अक्सर उपासनों के लिए यदि विमान आए तो विमान के साथ कष्ट ज्यादा है, से करते है तो मतवा देहा अपाप्य बोल दिया है देहाभिमान प्रत्याग निमित्ता है वो देहाभिमान जब तक रहेगा तब तक निर्विशेष में मन पहुंचता नहीं है देह विमान का परित्याग हो तभी निर्विशेष बाद जा सकता है इसे अधिकतर कहते हैं अव्यक्तम अत्यंत सूक्ष्म है अभ्यक्त अव्यक्त आ सकता है चेतावनी के निर्विशेष अत्यंत सूक्ष्म है विषयों की अपेक्षा ईश्वर सूक्ष्म है ईश्वर की अपेक्षा भी निर्विशेष अति सूक्ष्म है अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए कष्ट ज्यादा है वहां पहुंचने में देहा विमान यू तो हो तो ये कहा अभ्यक्तम मैंने अत्यंत सूक्ष्म निर्विशेषम अक्षर अभ्यक्त निर्विशेष अक्षर है तस्वीर आसक्तम अभिनिष्टम अभिन ऐसा जिनमें जिनके मन उसमें आसक्त है और देह, देहात्म बुद्धि भी है इसलिए कष्ट ज्यादा है ऐसा अक्षर उपासक का नाम क्लेश से अधिकतर भगवान ने भी हेतु महा कहते अक्षर उपासक जो है उनका अक्षर के भजन में लगे हैं आत्मचिंतन में लगे हैं उनके लिए कष्ट अधिकतर है इसमें भगवान ही हेतु है बताते हैं अभ्यक्ता ही गति दुख में हेतु बता दिया अव्यक्त अभव्यक्तिगति कष्ट के, के लिए देहाभिमान के देहा हो लिए देहाभिमान युग ये कहा देहाभिमान नहीं है तो सरल है ये देहाभिमान युक्त हो तो कठिन है मैंने कम से कम ईश्वर के भजन तो थोड़ा बहुत कर सकता है द्वैत भाव से तो परमात्मा बड़े हैं मैं छोटे हूँ कम से कम कर सकतीवृत होकर कर सकता है तो मैं वही परमात्मा हूँ हम परमाश्व बाप में जाना बहुत कठिन है देहाभिमान युक्त होने पर ये कहा जाते हैं का अभ्यक्ता दे प्रमाण दिया भगवानी मानी इसमाद है अभ्यक्ता या गति अभ्यक्त रूपी जो गति है मैं गमन है फल है अक्षरात्म का दुखम इत्यादि का दुख है वो देहाभिमानी के लिए। ठीक है हम बोलते हैं दुखम मान दुखे न कृत बड़े कष्ट साध्य है वो गति दुखपूर्वक साध्य है दुखम यथाशा तथा इस प्रकार दुख दुखपूर्वक सिद्ध है देहाभिमानी हो गई नहीं तो तद्रूप है, कोई कठिन की बात ही नहीं है अतो देहाभिमान त्यागा दे इसलिए अतो शब्द अतः क्लेशो अधिकतर त्याग पूर्वक होना है ये गति प्राप्त होना है इसलिए देहाभिमान पूर्वक होने पर वो कष्टतर है।, है अधिकतर कष्ट है देहाभिमान त्यागपूर्वक गति है ये अव्यक्त गति और देहाभिमान सहित होने अधिक कष्ट है ते कथम बर्तन ते कहते हैं वो जो अव्यक्त में आश्रित चित्त वाले हैं अव्यक्त भाव में हैं जीवन मुक्ति अवस्था में हैं किस प्रकार उनका बर्ताव होगा तो उनको देखा देखिए में आप भी सीखे क्योंकि जो ज्ञानियों के जो स्वभाव होता है बर्तन होता है जिज्ञासियों के लिए वो साधन होता है हमें चलना है उस रास्ते पर जैसे द्वितीय अध्याय आया ना स्थित का लक्षण दिया था जिसकी बुद्धि ठीक हो गई है उसकी क्या क्या किस आसन में बोलेगा कैसी आसन होती है इत्यादि कहा था उत्तर दिया गया था आगे मान साधकों के लिए वो साधना हो जाती है उनका तो स्वरूप बन जाता है वो उनका आचरण जो दिखता है स्वरूप होता है तो कहा थे वो जो निर्विशेष भाव में जीवन मुक्ति अवस्था में बैठे हैं जो लोग प्रथम बर्तन थे किस प्रकार व्यवहार करते हैं वो लोग अभी जीवन मुक्ति अवस्था में शरीरपात हुआ नहीं है तो व्यवहार तो चलेगा कुछ उनका विक्षाटन आदि जो भी व्यवहार होगा गंगा आदि मंदिर में जान आदि जो कुछ भी होगा किस प्रकार व्यवहार करते हैं कहते हैं ये लगा अक्षर उपासकाम यद बर्तन रहा रहना अक्षर उपासक निर्विशेष उपासक होगी जो जिस प्रकार रहना होगा तद वो जो जिस प्रकार का बर्तन है रहना है वह उपरिष्ठान पक्ष आगे के आगे बोलेंगे त्रयोदश अध्याय से पूरे अध्याय समाप्त तक विषय श्रोत तो वही बोलते रहेंगे यही भाष्यकार बोर्ड आगे बताएंगे ठीक है मैं आगे बोलते यदि अक्षर उपासक सगा मामेब आपी इति विशेष संत माम एवं लगा दिया अक्षर के उपासकों का ते प्राप्तवंधी महाबेब मेरे कोई ही प्राप्त होते अन्य को नहीं होते ऐसा बोल दिया है तो विशेषण लगा दिया ते मामेव प्राप्त बंधी एवकार लगा करके बोला यदि अक्षर उपासका महामेव प्राप्तवंती विशेष संत विशेष कर यहिसा यहिसा दिया गया एवकार लगा करके अक्षर उपासकों का तो तत्किन सगुणोपासका हम ना आपनबंधी क्या सगुणोपासक जो होंगे ईश्वर की उपासना करने वाले आपको प्राप्त नहीं होते क्या ये एवकार से एक द्वारा इधर भी आवृत्ति हो जाती है ये वककार लगते नहीं आ सकता मामेव बोला वहां मेरे कोई ही प्राप्त होते हैं आया तो सगुड़ों पासक आपको प्राप्त नहीं होते क्या ये प्रश्न उठता है ना सिद्धांत ऐसी बात नहीं है ना ऐसी बात नहीं वो भी प्राप्त होते हैं तैसा हमें भी क्रमेण मत प्राप्त है उनकी भी प्राप्ति तो मेरी होगी किंतु तो क्रम से होगी साक्षात नहीं होगी ईश्वर तो भाव में पहुंच करके तब आएंगे मेरे पास क्रम मुक्ति होगी उनकी हो सद्योमुक्ति नहीं है और अक्षर उपासक जो होंगे वो सद्योमुक्ति है साक्षात मुक्ति है इतना बेहद है तु ये तू आया इत्यादि ये तो सर्वाणी कर्वाणी मयी सं मत्परा नैव योगे नाम ध्यान तो उपास सर्वाणि वाणी कर्मा मई सन्यास मत्परा योगे नाम ध्यान तो उपासु ये अभी सवुणोपास के लिए बोलते ए तू तू, तू माने निर्विशेष की चर्चा चलती थी उसे व्यावृत्ति करे तू लगा किंतु ये सर्वाणि कर्माणी मई सन्यास सारे के सारे कर्म जितने भी है शास्त्रीय कर्म जितने भी हो सब मेरे में अर्पित करके मेरे सब विशेष भाव में उपासना कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं वही संयस्य मतपरायण होकर के मतपरा मई अहम पर्व यद्य मई पर्व जिनसे श्रेष्ठमयी हों यही मानकर कर्म को त्याग कर अनन्या नवे योगी नाम हम ध्यान उपासना का अन्य योग बने अन्य आलमन न लेकर के सहारा मई हूं जिनका अन्य सहारा ने कोई देवी देवता आदि न लेकर के ईश्वर भाव की उपासना कर रहे जो अनन्य ने योगे ना अन्य, अन्य आलम्बन सहारा के बिना योगे ने यही योग बताए माम ध्याय तो बासते मेरे चिंतन करते हो उपासना जो करते हैं उनके लिए मैं ईश्वर के रूप में बोलते तैसा मम समुद्रता मृत संसार सागर सागरादि तैयत बोलेंगे मैं उनको पार करने वाला हूं ये कहना चाहते द्वैत भाव से अद्वैत भाव में तो मेरा स्वरूप ही है मामेव प्राप्तबंदी बोली दिया उनको तो द्वैत तो भाव से उपासना कर रहे हैं तो कर्मादि समर्पण कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं जो कुछ कर्म है बर्स्त्र कर्म करें मेरे में समर्पण करके कर रहे है। ये तो तू मान केन्तु ये सर्वाणी कर्माणी वही संस मतपराश संत इत्यादि है सारे कर्मों को मेरे में ही संन्यास करके त्याग कर कर्मों को त्याग देना कर्मफल की बात नहीं कर्म ही त्याग दिया इधम नममह करके रख दिया मत पर अन्य आलमन न लेकर अन्य सहारा न मारकर कोई देवी देवता आदि सहारा न मारकर माम ध्यान मेरे चिंतन करते जो उपासना करते मेरे मेरी में होते हैं आया आज ईश्वरों के साथ संबंध होगा भाष्म कहते ये तो सर्वाणी कर्माणी मई ईश्वरे कहा सन्यास मई जो मई का ईश्वरे मई ईश्वर में मेरे मायाविष्ट सबल ब्रह्म में ईश्वर पे त्याग करके मेरे में कर्म अर्पण करके कर्म करते हैं किंतु मेरे में अर्पण करके मतपरा अहम पर्व ऐसा मैं परम जिनके दृष्टि में मेरे से पर श्रेष्ठ कोई नहीं है ऐसे होते हुए ये मत परा कहा संत ऐसा होते हुए अनन्य ने ब ने कहा माने अनन्य ने बदित्यमान अन्यत आलमनम विश्वरूपम देवम आत्मानम भूतें अन्य आलबन कोई भी नहीं विश्वरूप जो आत्मा है ना भगवान विश्व रूप भगवान उसको छोड़कर करके अन्य आलमन न लेकर के जो एकादश अध्यापी जो विश्व की चर्चा हुई उसको छोड़कर अन्य आलमन जिनको नहीं है कोई नहीं लेते इसको छोड़कर कोई आलमन नहीं जिनका अनन्या योग्य ही है सो तो अनन्या तेरा अनन्या वह के केना योग्य न समाधि ना वही एकाग्रता है वो विश्व रूप में एकाग्रता है जिनके सारे कर्म को विश्व रूप में अर्पण कर दिया जिन्होंने चैत्य तो उस तो अवस्था में है समाधि योग का अर्थ समाधि है योग प्रति निरोध उसी में निरोध करके चित्त प्रति वही एकातार करके मामध्यांत चिंतन तो उपासना चिंतन करते हुए जो उपासना करते हैं वो आगे शुभ के संबंध होगा ये कहा तू शंका निवृत्ति अर्थ करते तू शब्द जो है ना शंका की निवृत्ति के लिए है कौन है ये क्या निर्विशेष की चल रही थी तो शंका के निवृत्ति के लिए क्या सब उपासक आपको प्राप्त नहीं करते क्या शंका आ गई थी उसकी निवृत्ति कर तू लगाई वो भी प्राप्त करते हैं करे? क्यों करेंगे क्योंकि निर्गुण उपासक प्राप्त होते वहां पर तेरा बोल चुके हैं तो सबण उपासक आपको नहीं करते क्या फिर इवकार लगाया हुआ श्लोक पर एवकार लगाने से अन्य नहीं आ सकता तो फिर कहते नहीं नहीं ये भी प्राप्त करते ये कहा टीका वे बोला तेसाम भगवत ध्यायी राम किम फलती इतिशंका अनुभाष्य फल महार उन जो भगवान के चिंतन कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं ईश्वर की जिज्ञासु अवस्था में है किम फलती क्या फल निकलेगा फल क्या मिला प्रयोजन क्या मिलेगा उनको क्या हाथ आएगा इतिशंका अनुभाष्य फलम आहार इस शंका को पहले अनुवाद करके फल बताते हैं कहा तेषाम किम ये शंका आ गई उनके लिए क्या मिलेगा फल क्या मिलेगा जो स्वगुणों पास है फल क्या मिलेगा जो सारे कर्मों को आपने अर्पित करके वही विश्व को छोड़कर के अन्य आलम्बन न लेकर एक ही सहारा लेकर जो ऐसे चिंतन करते आत्म उपासना करो वो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा क्या मिलने वाला है क्यों प्रयोजनमुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तित प्रयोजन को देखे बिना किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है तो आपके भजन करने के क्या फल मिलेगा इन लोगों को प्रश्न उठा तो कहा मृत्यु संसार सागरात में मैया में मैया तेसा संसार सागरात सागरात संसार संसार चेतसा सागरा समुदर्ता मृत्युरू तुस् संसार सागर है मृत्यु रूपी जन्मो मरो जन्मो मरो चौरासी लाख में जा भी जाओ मरो मृत्यु रूप में संसार सागर है इस सागर से अहम समुद्धरता तेषाम माने जो मत सर्व सर्वकर्माणी संध्या से मत परा कहा था तो सर्वाणी कर्वाणी मई संध्या से मतपरा अनन्या न वही तेसाम से उनको लेना है उनके मैं क्या होता सम्यक प्रकार ना सम्यक प्रकार से मैं उद्धार करने वाला होता हूँ माने ज्ञानी के विषय उद्धार और उद्धार की बात नहीं होती वो तो भगवत स्वरूप ही हो चुका है यहां द्वैत भाव से भगवान बोल रहे मैं उनके उद्धार करने वाला होता हूं किसे मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करने वाला होता हूं मैं उनको भवामी कैसा हम भवानी मैं होता हूं कहा क्योंकि तो कितना समय लगेगा न सिरा अल्पसमय में करूंगा भाई संपूर्ण कर्मों के बेरे में अर्पित करके जो मेरे चिंतन सूर्य को चिंतन करते हो भजन करते हो विष्णु को चिंतन करते हो भजन करते हो न चिरात कोई लंबा समय नहीं चिर मानी लंबा होता है लंबा दीर्घकाल अदीर्घकाल ये अल्प तो। समय से पार्थ विशेषण कैसा मैयावेश तथा कर्म भी मेरे लिए करते और मेरे में ही चित्त जिनका आवेश है प्रवेश है मानी मदाकार वृत्ति में जो बैठे हैं ईश्वराकार वृत्ति में है उपासना के माध्यम से उनके लिए मैं संभ्य प्रकार में उद्धरता भविष्य नहीं मैं संबंध कहां से उद्धार करने वाला होता हूं कहां से मृत संसार सागर मृत रूप संसार सागर से उद्धार कर सविशेष पर्व बोल रहे हैं मैं जिज्ञासुओं को मैं शीघ्र पार करूंगा समय हो गया है बाषटि गादी फिर करें ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णाद पूर्ण पूर्ण पूर्णमेवा बशिष्य ओ शांति